नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज हम लोग एक नए ट्रेड के बारे में बातें करेंगे और ये ट्रेड भी बहुत ही पॉपुलर है और आज के समय में युवाओं को काफ़ी ये ट्रेड आकर्षित कर रहा जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर जी हां साथियों आज हम लोग बातें करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में एक रचनात्मक और सुनहरा करियर आज है आज के समय में डिजिटल युग में ग्राफिक डिज़ाइनर का करियर न केवल रचनात्मकता से भरा हुआ है बल्कि इसमें नाम पहचान और अच्छी आय भी बहुत संभावनाएँ बन गई हैं जब भी हम कोई पोस्टर लोगो वेबसाइट मोबाइल ऐप सोशल मीडिया पोस्ट विज्ञापन या पैकेजिंग देखते हैं उसके पीछे किसी न किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की सोच और मेहनत होती है तो आइए आज हम लोग इसी विषय को लेकर बात करेंगे एक ग्राफिक डिज़ाइनर का मतलब केवल सुंदर चित्र बनाना नहीं है बल्कि विचारों भावनाओं और संदेशों का दृश्य रूप विजुअल फॉर्म में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य होता है साथियों तो आइए इस विषय को लेकर गहराई से बात करते हैं कैसे कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं और कितना पैकेज मिल सकता है और कहां कहां हम काम कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी आज आपको देंगे जी हां करियर इन ग्राफिक डिज़ाइन सुनते रहो मस्कर रहो बनाया मुझको गले लगा कर दिल का हे रे रे बाबा सदा तुम्हारी लगती बड़ी है प्यारी हमें हर अदा तुम्हारी हमें अगर आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में बातें करने वाले हैं हम लोग कि किस तरह से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं तो सबसे पहला आता है ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होता है साथियों ग्राफिक डिज़ाइनर वो होता है जो पेशेवर होता है जिसके अंदर रंगों फाउंट चित्रों और लेआउट और डिज़ाइन टूल्स की मदद से किसी भी ब्रांड उत्पाद या विचारों को आकर्षक रूप प्रस्तुत करता है उसका नाम लोगों का ध्यान खींचवाने और सही संदेश पहुंचाने का होता है जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता है तो साथ ही उसके साथ में अगर बात करूं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मुख्य कार्य होता है जैसे कि शुरू शुरू मैंने बताया लोगो बनाना पोस्टर या बैनर बनाना सोशल मीडिया क्रिएटिव जो बैनर्स होते हैं या पोस्ट होते हैं वो बनाना वेबसाइट और एप्लीकेशन एप डिज़ाइनिंग यूआर यूएक्स जो स्पेशल डिज़ाइन्स हैं ब्राउशर फ्लायर और विजिटिंग कार्ड जैसी चीज़ें बनाना पैकेजिंग डिज़ाइन करना मैगजीन और बुक लेआउट बनाना ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मुख्य कार्य में से है तो साथ ही ये सारी चीज़ें आज हम लोग जो हैं बारीकी से अगर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं वैसे देखा जाए तो किसी भी चीज़ का कार्ड या इनविटेशन या फ्लायर बनाना हो बैनर बनाना हो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आता है तो आज देखेंगे कि जितना ज़्यादा काम इन लोगों के पास है <laughs> कि आज हर कोई अच्छा दिखना चाहता है या अपना ब्रांड को अच्छा बनाना चाहता है तो एक डिज़ाइनर का ग्राफिक डिज़ाइनर का वहाँ पर अहम रोल आता है। साथ ही इसमें एक और बात यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए जो कौशल है जो स्किल्स है वो क्या क्या होना चाहिए आपके पास है ना? सबसे पहला तो टूल के अलावा एक अच्छी सोच होना चाहिए जैसे कि क्रिएटिविटी नए और यूनिक आइडिया सोचने की क्षमता इस क्षेत्र में आत्मा है अगर आप नया कुछ सोच नहीं पाते हैं तो इस क्षेत्र में आप पुराने हो जाते हैं आउटडेटेड हो जाते इसलिए हरे हमेशा क्रियात्मक रचनात्मक क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है सेकेंडरी फिर आता है जैसे सॉफ्टवेयर का ज्ञान अब कोई भी बंदा कंप्यूटर लेगा तो सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ के ही काम करेगा तो जब डिज़ाइनर की बात आती है ग्राफिक डिज़ाइनर की तो उनके लिए कुछ टूल्स होते हैं आजकल रेडीमेड टूल्स भी मिलने लगे हैं लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एडॉप फ़ोटोशॉप ये सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं एडॉप इलस्ट्रेटर ये देख लेते हैं एडॉप इन डिज़ाइन ये सॉफ्टवेयर को अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम आता है अभी के समय में और पुराने समय में थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो कोरल ड्रा बहुत अच्छा काम करता है इसमें यह भी अच्छा सॉफ्टवेयर है और उसके बाद अभी लेटेस्ट में अगर देखें तो कैनवा ये भी अच्छा है शुरुआती लोगों के लिए और इसमें आपको बहुत सारे रेडीमेड डिज़ाइन्स आ गए हैं टैम्पलेट्स आ गए हैं जिस तरह से आप जो भी चीज़ सोचेंगे उसका रेडीमेड टैंपलेट होता है और आप उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं लेकिन इनको अगर अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आप क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकते हैं तो ये जो स्किल्स हैं ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर के पास होने चाहिए रंगों और फ़ॉन्ट की समझ होना बहुत ज़रूरी है कौन सा रंग या फ़ॉन्ट किस भावना को दर्शाता है ये समझ आपके पास बहुत ज़रूरी है जब आप इस कोर्सेस को करते हैं तब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं संचार कौंसल कम्युनिकेशन स्किल क्लाइंट की ज़रूरत को समझना और उसे डिज़ाइन में उतारना ये भी बहुत ज़रा यूनिक है क्योंकि अगर कोई बंदा बताया है आपको तो आप उसे समझ लिया और तुरंत उसको तीन चार डिज़ाइन बता दिया तो उसमें से एक पसंद करना उसके लिए आसान हो जाएगा लेकिन अगर वो क्या बोल रहा है किस तरह की चीज़ बता रहा है वो अगर आपके समझ में नहीं आता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समय प्रबंधन डेडलाइन पर काम पूरा करना एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर की पहचान होती है अगर आप 10 दिन में अगर किसी को डिज़ाइन देने वाले हैं तो 10 दिन में ज़रूर दीजिए इवन मैं तो कहूँ नवे दिन उसको बुला कर डिज़ाइन दे ही दीजिए ताकि एक दिन आपके पास फ्री हो और समय बचे और आप कस्टमर यानी ग्राहक का दिल जीत सके साथियों आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद हम लोग कैसे सीखे इस पर बातें करेंगे प्रैक्टिस कैसे करें इस पे बातें करेंगे ऑनलाइन कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं इसके बारे में बात करेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो प्रोग्राम करियर ऑप्शन जीवन कौशल सुनते रहो घूम स्ते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे सीखें इस पर अगर बात करूं तो पहला है डिग्री डिप्लोमा कोर्स बी एफ ए अप्लाइड आर्ट दूसरा है डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये दोनों कोर्से आप कर सकते हैं इसके साथ में कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है कोसेरा, ईडेमी यूट्यूब स्किल ये सारे प्लेटफॉर्म पर भी कुछ कोर्सेस अवेलेबल है इन्हें भी आप सीख सकते हैं तीसरा स्व अभ्यास सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोज़ाना नए डिज़ाइन बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर या किसी पोर्टफोलियो में डालना बहुत ज़रूरी है किसी पोर्टल पर भी आप अपना डाल सकते हैं ताकि लोग कितना पसंद करते हैं आपके डिज़ाइन को ये आपको लोह हो जाएगा वन आपको अपने स्किल्स के माध्यम से आपकी डिज़ाइन लोग कितना पसंद कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा इसीलिए भी आपको ये चीज़ें सेल्फ प्रैक्टिस में लाना चाहिए और रोज़ एक डिज़ाइन बना के पोस्ट करना चाहिए साथियों अब ये पूरा कार्य और कौशल आपके पास आ गया डिग्री आपके पास है तो आप अवसर कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ मिलेंगे एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए तो सबसे पहला आपको विज्ञापन एजेंसी में ज़्यादा आपका डिमांड रहती है यहाँ पर एक ग्राफिक डिज़ाइनर की हमेशा वैकेंसी खुली रहती है दूसरा मीडिया हाउस यहाँ पर भी आजकल मीडिया हाउस में आप देखेंगे सोशल मीडिया हो गया है टीवी में आता है और फिर फिल्मों के लिए भी या एडवरटाइजमेंट हर जगह होती रहती है हर जगह की न्यूज़ मीडिया में जाती है और आजकल देखेंगे हर जगह पे बहुत सारे मीडिया वाले मीडिया हाउसेस बने हुए हैं तो यहाँ पर भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर का बहुत डिमांड होती है इसके बाद आता है आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियाँ इसमें भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर की हमेशा वैकेंसीज मिलती रहती हैं फिर आता है चौथा फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री यहाँ पर भी बहुत डिमांड होती है ग्राफिक डिजाइनर की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में भी आपकी वैकेंसीस बनी रहती है फ्रीलांसिंग लांसिंग और स्टार्टअप्स में भी आपको बहुत ज़्यादा जो है डिमांड होती है तो ये सारे फील्ड हैं जहाँ आपको अवसर मिलता है तो साथियों इन अवसरों पर आपकी बहुत ज़रूरत है अगर आप डिज़ाइनिंग में रुचि रखते हैं तो अवश्य इन चीज़ों पर काम करे और आगे बढ़े इन्हीं शुभ के साथ आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में और एक बहुत ही सुंदर सक्सेसफुल स्टोरी भी शेयर करूँगा सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएँ करते हैं साथियों ग्राफिक डिज़ाइनर बनना एक सुखद अनुभूति देता है क्योंकि जिनकी रुचि होती है वो अपना पेंट ब्रश लेके काम करते रहते हैं वैसे ही ग्राफिक डिज़ाइनर को अपना कंप्यूटर ओपन किया और फिर कैनवा या फिर एडाप्रोडिक्शन खोल कर अपना सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइनिंग शुरू कर लिया आपकी रुचि की विषय है तो आपको समय का पता नहीं चलता थकान नहीं होती है आराम से आप इन चीज़ों को कर पाते हैं तो साथियों यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी राहुल की आपको बताना चाहूँगा राहुल एक छोटे से गांव से था उसके पास महंगे कॉलेज में पढ़ने के लिए साधन भी नहीं थे पैसे भी नहीं लेकिन उसे बचपन से ही और रंगों का बड़ा शौक़ था रंगों से बड़ा प्यार था उसने मोबाइल और पुराने कंप्यूटर पर यूट्यूब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना शुरू कर दिया शुरुआत छोटी छोटी चीज़ें देखकर की उन्होंने शुरुआत में उसके डिज़ाइन साधारण थे लेकिन उसने हार नहीं मानी रोज़ नए पोस्टर बनाता सोशल मीडिया पर डालता और एक दिन एक छोटे स्टार्टअप ने उसका काम देखा और उससे पहला प्रोजेक्ट दिया साथियों ये एक छोटा प्रोजेक्ट यहाँ से राहुल के जीवन में एक परिवर्तन आ गया एक यूटर्न आ गया क्योंकि एक छोटा स्टार्टअप वालों ने काम देखा उन्हें बहुत पसंद आया और तुरंत राहुल को प्रोजेक्ट भी दि दे दिया अब धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्ट उनको मिलते गए छोटे छोटे वो करते गए और आज राहुल एक सफल फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर है जो देश विदेश के क्लाइंट्स के साथ काम करता है और अपने परिवार का सहारा बना है उसकी कहानी बताती है कि डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी लगन और अभ्यास है तो साथियों इस तरह से आप भी अपने जीवन में YouTube से कोर्स सीखकर भी काम शुरू कर सकते हैं अच्छा यहाँ आई की बात करें तो शुरुआत में आपको पंद्रह हज़ार से पच्चीस हज़ार प्रति महीना मिल सकता है और अनुभव होने के बाद आपको पचास से एक लाख और फ्रीलांसर के रूप में अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप काम करते हैं या प्रोजेक्ट लेते हैं तो लाखों रुपए आपको मिल जाती हैं और जैसा जैसा अनुभव और पोर्टफोलियो मजबूत होता जाएगा आपकी पहचान और आय दोनों बढ़ती जाती है साथियों यहां पर एक और कहानी मैं बताना चाहूँगा नेहा की नेहा एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट थी पढ़ाई के साथ साथ उसने ग्राफिक डिज़ाइन का ऑनलाइन कोर्स कर लिया कॉलेज के इवेंट्स के लिए वह पोस्टर और बैनर डिज़ाइन करने लगी और धीरे धीरे उसका काम इतना पसंद आया कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से जॉब ऑफ़र उसको मिलने लगा नेहा ने उस ऑफर को ठुकराया नहीं बल्कि उसको पार्ट टाइम जॉब के रूप में करना शुरू कर दिया फिर इस तरह से नेहा ने वहाँ पर ब्रांडिंग और सोशल मीडिया डिज़ाइन में अपनी जगह अलग पहचान बनाई और उनकी ये पहचान ने उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद की और फिराज नेहा एक सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और कई युवाओं के लिए प्रेरणा है उनका मानना है अगर आप अपने काम में दिल डालते हैं तो डिज़ाइन खुद बोलने लगते हैं <laughs> तो इस तरह से ये कहानी थी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फ़ायदे जो है रचनात्मक आज़ादी मिलती है घर से काम करने का अवसर मिलता है ग्लोबल क्लाइंट्स मिलते हैं लगातार सीखने का मौका मिलता है आत्मसंतोष और पहचान प्राप्त होती है कुछ चुनौतियां यहां पर भी हैं कड़ी प्रतिस्पर्धा है लगातार नए ट्रेंड सीखना होता है समय पर प्रोजेक्ट पूरा करके दबाव दिखाना होता है इसका दबाव रहता है लेकिन जो लोग सीखने और मेहनत करने से नहीं डरते उनके लिए चुनौतियाँ भी अवसर बन जाती है ग्राफिक डिज़ाइनर का करियर उन लोगों के लिए वरदान है जो रचनात्मक सोच नए विचार और तकनीक को एक साथ जोड़ना चाहते हैं ये केवल नौकरी नहीं बल्कि एक कला और पहचान है अगर आपके अंदर रंगों से खेलने का कुछ नया बनने का बनाने का और दुनिया को अपने डिज़ाइन से प्रभावित करने की इच्छा है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प है साथी साथियों तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए ट्रेड के साथ तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो, रहो। क्या कहें खुशी का ठिकाना नहीं आपसे रोशनी रोशनी हो गई चांद शर्मा गया देख दिए मार बल कैसे थे यहाँ चांदनी हो गई खुशी का रोशनी रोशनी गर में आते नो उसकी जिंदगी जिंदगी हो गई खुशी का ठिकाना है आपसे रोशनी रोशनी हो गई सभी आ गए वो नखद सब गगन के यहाँ छा चा गए चांद सूरज सितारे सभी आ गए वो नखत सब गगन के यहाँ छा गए शिव के संग सारा ब्रह्मांड आ गया जैसे बेहद गगन ये जमी हो गई खुशी किताना गिता, चाना आपसे रोशनी रोशनी हो गई चांद शर्मा गया देख दिल्बार पर कैसे तू यहाँ चांदनी हो गई क्या कहे के खुशी का चिताना नहीं आपसे रोशनी रोशनी हो गई आप से रौशनी रोशनी हो गई आप से रोशनी रोशनी हो गई रेडियो मधु बनाया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन गुल रहो kurate raho redio madhuban bana aaya kutey angan aaya khushiyon ki bahar ke laman ka kulshan sunte raho muskurate raho redio madhuban sunte raho muskurate raho